और बाल को मार दिया तो उसमें सबके तारे संतुष्ट हो गयी और भक्ति का वरदान मांग लिया तो सब लोग शांत तो हो गए श्रोत निम्पात हुआ सबने भैरी धारण किया अब भगवान ने कहा कि देखो अब यहाँ भूल लगाए खड़े रहने ऐसी क्या होगा अब इसका अंतर्म संस्कार होना चाहिए चारों तो पर सुग्री से भगवान बोले कितने उसकी व्यवस्था कर तो सुग्री वही आये सुखी और मृतक कर विधिवत समुचि आयोग तो मृतक कर्म और सभी छोटने के बाद जब मृतक होते हैं सभी को सिकाकर रखो दिलाओ नदी के किनारे कि ले जाओ ये सबका कहा करने के लिए तो सब किया तो तो और जब भगवान ने प्रकार तो सुंदर ने सही विधवत किया और करवाया विधवत करवाने के माने है नियम के अनुसार जैसा शास्त्र विधान है उस प्रकार के थे ढंग से भगवान ने बताया भी की जो करना चाहिए ऐसे करना चाहिए ऐसे ले जाओ नदी के किनारे ले जाओ वहाँ पर सही के प्रकाश में नदी के जल में स्नान कराओ उसके बाद फिर उसके पिता जगाओ फिर उसने का उसमें अंगद में जो वो हो अंगद का पुत्र था तो उसने फिर उसमें जो है किता में अग्नि लगाई दाह संस्कार किसी ने किया व्यवस्था का सुधरी हाँ ये सरकार इसका सब संस्कार जब ये सरकार सम्पन्न हो गया तब उसके बाद में दूसरा काम राम कहा हम जन समझाई ये तो सब संस्कार करने चले गए गल ले गए इधर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को समझाया मारा जाए अब इसके बाद में क्या करना चाहिए अब बैठे तो बागी में अंगद को भगवान को सुपुर्द किया था वहां पकड़ाई थी कहा अपना साथ समझना है इसको अब भगवान दोनों को स्वीकार करते हैं अंगद को भी स्वीकार कर लिया सुधरी को भी स्वीकार कर लिया और व्यवस्था क्या बनाते हैं उसको कहा कि राज के सुग्री वही जायी लक्ष्मण जी को समझा दिया कि जाओ तुम तो पर सुग्री को राज देना राजा कौन बने दो तो भगवान के आदेश के अनुसार उनको तो लक्ष्मण जी को तो आदेश देते हैं और लक्ष्मण जी नगर लक्ष्मण जी को इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान राम के नगर में जाना नहीं नगर तो में लक्ष्मण जी जा सकते हैं अभी जाएंगे उसको राजा बनाने के लिए को और उसके बाद में बरसात समाप्त होने के बाद में फिर भगवान भेजेंगे लक्ष्मण को तो लक्ष्मण नगर तक जाते हैं और वहाँ सुखग्री के पास जाते हैं तो अब ये सुग्री को इसलिए समझाया कि तुम समझाओ नगर में और जाकर वहाँ सुखग्री को राज समझा समझा बताओ राज्य व्यवस्था कर और ये ये लक्ष्मण को समझा लिया समझाने के माने ये की समझाई समझाई के देखो अंदर को युव राज बनाना पड़ेगा अब ऐसा तो नहीं हो सकता है की को अगर हम राजा बना दें तो सुदी के पुत्राद्य वही राजा होते नहीं ये तो उचित नहीं होगा राज्य तो बालिका है हालांकि बाली मारा गया और सुद्रीव को समय राज्य देना सुदरी के लिए ठीक है अंगज को देना ठीक नहीं है लेकिन इसको यो राज बना दो उसके बाद में फिर जब सुद्रीव के बाद में दूसरा राजा कौन बने तब युव होता वही राजा बना जाता है उसमें उसके बाद जो है अंगज को राजा बना दिया जाए तो वो बाद भी जो बालिका हो जाए बाने वाली बात पूरी हो जाएगी ये सब बातें भगवान राम को लक्ष्मण जी की बात बीत में हुई तो समझाना कहकर तुझे कह दिया या गया कहा अंग समझाई लक्ष्मण जी को सब बात समझा और राजी और कहा की तुम जाओ नगर में और उनको सब रघ नाय कर माथा चले सकल प्रेर सरुण माथा सब तो भगवान के भगवान श्री राम जी के जो चरणों में प्रणाम करके सब चले और बाकी लोग सब नगर में गए और वहाँ जाकर के फिर अब तत्काल उसी दिन की बात में जब रोज नहीं कहते आज का दिन बीत गया दूसरा दिन हुआ तीसरा दिन हुआ और एक रोज का शरीर का संस्कार समाप्त हुआ और उसके बाद में शुभता हुई पवित्रता हुई चार दिन हुए दस दिन हुए आठ दिन, दिन हुए उसके बाद में राष्ट्रासन आरोप बैठाने का जब दिन आया तो दिन फिर लक्ष्मण जी ने जा करके उसको सुंद्री को राष्ट्रासन आरोप बैठा लिया कैसे बैठा लक्ष्मण ने तरफ बुलाए थोड़े समाज अब राष्ट्रासन पर बैठाते सबको बुलाना पड़ता है उनको सबको बुलवाया उनके सामने गया ये गए के लिए लोगों को भेद पाठ करने लगे और समाज सब बुताया गया प्रकार के सभी लोग कहाँ लक्ष्मण जी ने सुंद्री राजदी ने सुंदर कहा और अंदर कहा युवराज और अंगद को ये राज्य दे दिया गया। बस इस प्रकार के कार्य क्षम नान्यासु सति हृदय सु मदि सक्यं बदान भाई परात्मा भाग्यं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 Om Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri